अन्य अम नित्यम, नित्य नित्यम पाकज और नित्य भेद से, रूपाधी चतुष्टय, चारों माने गए हैं उन्हें प्रथ्वी में वह सदा ही पाकज होता है और परमाणुओं में भी रूपाली चतुष्टय, अनित्य ये है पाकज कार्य में तो होता ही है अनित्य और परमाणुओं में भी लेकिन जलादि में जो अपाकजत्व है अगर रूप बदलते नहीं है, मतलब है। जलादि में अपा गज रहता है लेकिन नित्यों में वो नित्य ही अपा गज रहेगा अर्था परमाणुगत तो शिव पर स्पर्शादी जो जलादि का अपना गुण है रूप रस गंध स्प्रशार में से जो जो है वहां शुक्ल है बास और शुक्ल है तेज में रूप में रस में मधुरा व जल में है नहीं, अग्नि में तो रस नहीं है वायु में रस नहीं है स्पर्श है तो जहां जो भी है परमाणुओं में वो नित्यगतम नित्यम नित्यगत उन परमाणुवादी वाहलीय तेजस और वाय परमाणुवाद में विद्यमान जो अप्य ही अपाकजा रहेगा अर्थात वहां कह पाक होगा ही नहीं अनित्य गो कार्यभूता तेज जल है कार्यभूता तेज है कार्यभूता वायु है इनमें जो अपाकजत्व रहता है वो बदलने की संभावना रहता है इसलिए वहां अनित्य ही अपाक है अर्थात कभी कभी पाक से बदलते भी हैं कार्यगत जल में कार्यगत तेज में और कार्यगत वायु में वो भी कैसे बदलते हैं उपाधि को उपाध बदलते हैं कार्य जल में भी आप जब गर्म करोगे तो बदलेगा हो नहीं थोड़ी गर्म हो नहीं तो गंगा जी बहरी तभी गर्म थोड़ी हुई आज तक तो। कभी गर्म करेंगे तब कार्युदा जल गर्म हो जाता है पाकजत्व आ जाता है इसलिए अमित पाकजत्व कार्य में भी मान संख्या किम लक्षण कुत्र संख्या का क्या लक्षण है और वह कार्य रहती है एकत्वादि व्यवहार तो हेतु संख्या एकत्वादी व्यवहार का जो कारण है उसका नाम संख्या है। सा नवद्रव्य द्रव्य वृत्ति और वह संख्या पूरे नवद्रव्यों में रहती है पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश में एक संख्या ही है काल में भी एकत्व औपाधिक्व दिशा में भी एकत्वित अनेकत्व आपका में अनेक है ये है परमाणु भी अनेक है मन परमाणु रूपा मन जो है वो भी अनेक इसलिए सभी में संख्या तो विद्यमान है आ, है ठीक है, है। ठीक एक तत्व निर्णय ये जो रूपा चतुर्थी आपने पढ़ा है उस विषय में तत्व निर्णय इस प्रकार से किया जाता है पाकोनामा पाको नाम विलक्षण तेजस संयोगण तेजस सामान्य तेज है जो प्रसिद्ध विष्णु तेज करके बाही जो अग्नि हम अनुभव करते हैं उसके पेशा से विलक्षण तेज का नाम पाप है सच नाना जातीय रूप जनक तेजस संयोग व नाना जातीय रूप का जनक है गंध का जनक है रस का जनक है स्पर्श का भी जनक है ऐसा एक विजात तेज संयोग है वो पाप तदअपेक्ष तो रस जनको विजात तेज संयोग और रूप का जो परिवर्तन का कारण बोले तेज संयोग है उसके अपेक्षा से रस का परिवर्तन कारण बोले तेज संयोग और विलक्षण होगा एवं गंध जनको ततो भी तत्वि एवं स्पर्श को भी तथिव और गंध का परिवर्तन करने में उपयोगी जो तरीके से होगा रूप रस परिवर्तन करने वाले के तेजस और विलक्षण है इसी प्रकार स्पर्श का भी परावर्तक जो तेज संयोग है वो भी विलक्षण होता है मैंने एक दूसरे से बिल्कुल असमान तो एक ही विलक्षण चारों काम कर देगा ऐसा नहीं रूप का परावर्तन के कारण अलग तेज संयोग रस के लिए अलग सब सबके अपने अपने अलग अलग भले ही एक ही द्रव्य में चारों काम कर रहे हैं लेकिन जिस विलक्षण तेज संयोग ने आम का रंग को रंग को बदला वही विलक्षण तेज संयोग ने रस को नहीं बदला वो तो काम दूसरे का रूप का परिवर्तन रस के परिवर्तन दंध का परिवर्तन स्पर्श का परिवर्तन इनके एक ही द्रव्य में एक का अलावा छे जन चारो काम होता हुआ दिखाई भी दे भले तो भी उनका तेज संयोग अलग अलग ही होंगे जो काम कर रहे हैं एवं प्रकार भिन्न भिन्न जातीय कार्य विलक्षणी ना कल्पनीय कार्य की विलक्षणता को देखते हुए आपको कल्पना करनी पड़ेगी या रूप का परिवर्तन हुआ है तो केवल रूप परिवर्तन जो तेजस्वी माना जाएगा कहीं दो हुए हैं परिवर्तन दो के अनुकूल दो प्रकार का संयोग था मान लेंगे कहीं तीन का परिवर्तन हो गया तो उन तीन के अनुरूप जो है तीन प्रकार का विलक्षण अंदर था ऐसे मान लिया जाना चाहिए जहां जैसा कार्या है ये चीज कार्य को देख करके आपको निश्चय करना पड़ेगा कि यहाँ पर अमुक विलक्षण के संयोग था कई बार ऐसा होता है परावर्तन हुआ ही नहीं चल रस परावर्तन ऐसे भी आम है वो देखने में हरे ही रहते हैं लेकिन अंदर से मीठा हो गया बाहर से बिल्कुल हरा रहेगा कच्चा हम जैसे दिखेगा लेकिन अंदर से मीठा और पका हुआ होता है हमारू परिवर्तन हुआ क्यों रस परिवर्तन हुआ इस तरह से आने को फलों में इत्यादि में बंगलों का अनुभव में आता है सब्जियों में भी अनुभव होता है कि बाहर से देखने बिल्कुल ठीक रहता है अंदर से बुरा सड़ जाता है अनार को देखिए बाहर बिल्कुल बढ़िया लग काटा तो अंदर से सड़ा हुआ होगा रस का विलक्षण थे संयोग इतना तीव्र गति से काम किया है पूरे को सड़ा ही बाहर से रूप तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो दोनों का विलक्षण अलग अलग मानना पड़ेगा तभी जा की व्यवस्था बनेगी इसीन का जहां जैसा कार्य होता है उसके आधार पर आपको अनुमान से समझना पड़ेगा यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है यथा वही ृणपजीक्षिप आम्रद्विजाती पूर्व तृतीया नाशे न, न रूपांतर से पीतापत्ति तृतीय मना लाशे ना। नाम जैसे अंधकार नहीं है मलिक लेना ऊष्म एक विजाति त्वरो था कहा उस तृणपुंज आम्र में ज और आम का संयोग से एक विलक्षण पैदा हुआ और उसने क्या किया पूर्व जो हरित रूप को नाश करने के द्वारा रूपांतर से रूपांतर है उसको उत्पन्न कर दिया न तो रसाद उत्पत्ति ने क्या किया रसांतर को उत्पन्न नहीं किया है केवल रूपांतर को पैदा करेगा पूर्व रस्य आमल से अनुभव कई बार होते ना आम पिला तो हो गया लेकिन अंदर से वो रस खट्टा खट्टे आम निकलते ना खट्टे से भेदने में से बड़ा सुंदर गोल्डन एप्पल दिख रहा है बाहर से और खा तो खाओ तो, तो तो था दंगोत्री साइड वाला बिल्कुल खट्टा बेकार तो इस तरह से अंदर तो पूर्ण रस या आम्लस एवं अनुभवा में जो विद्यमान रस था आम्ल रस खट्टा वैसे अभी भी अनुभव में आ रहा है आपको मानना पड़ेगा केवल रूप का परिवर्तन के योग्य लक्षण तेज संयुक्त था क्वेश्चन पूर्व हरित सत्व पर दृश्य दे और कहीं कहीं पर देख लो बाहर से हरा रंग रहता है लेकिन भीतर से परावृत्ति रस का मीठा हो गया विजाद संयोग रूप पाक वसाक पूर्वतन आम्ल रसनाशेना विजाद तेज संयोग रूपी पाक के वजह से पूर्वतन जो पूर्व काल में विद्यमान उसके नाशत द्वारा हो रहा है। अंगीकार रूप जनक जो पाक है उस उसके अपेक्षा से रसजनक पाक को विलक्षण मानना ही होगा और कोई रास्ता नहीं जन को विलक्षण एवं रूप अपरावृत्तों भी पूर्वगंधनाशी विजातीय पाकवशात सुरगंधो उपलब्ध है क्योंकि देख लो गंधन जनक में भी ऐसा ही आपको एक विलक्षण कैसे समय मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कई वस्तुओं में रूप रस अपरावृत्त रूप रस कोई परिवर्तन नहीं हुआ किंतु पूर्वगंधनाशीन विजातीय पाकवशात सुरगंधो है पूर्व नाश के द्वारा विजाति पाक के वजह से सूर्य गंध की उपलब्धि देखने को मिल रहा है एवं स्पर्श जनकोपी एवं स्पर्शजनकों हम इसके उपमा का अनुष्ठान देते हैं उपमा में क्या होता है रूप और रस बदला नहीं गंध तो बदल गया आजकल ऐसे उपमा बनाते हो सफेद ही रहता है जगह सूजी कच्चा सूजी ऐसे लगता है वो तो लाल रंग होता ही नहीं ऐसे भूनते नहीं कैसे बनाती तो सफेद रंग रहता है सूजी रंग भी बदला नहीं रस में तो वही सूजी तो, है, है? गंद बना गया। गंद बदल गया। तो वहां पर रूप और रस के परावृत्ति के योग्योग नहीं था केवल गंध के परावृत्ति के, के योग्य ही क्षण के संयोग उन्होंने बनाया क्या मानना पड़ेगा एवं स्पर्श जनको पाकवशा कठिन स्पर्श नाश है मृद स्पर्श अनुभव के वजह से कठिन स्पर्श का नाश होने पर मृदु स्पर्श का अनुभव हो रहा है लेकिन वहा रूप रस का परावृत्ति नहीं है तस्मा रूपाधिजनक जातीय पाका यथा कार्य उन्ने इसलिए रूप आदि का जिनक विजातीय विजातीय पाकों को ही कल्पना करना पड़ेगा जैसा जैसा कार्य है वैसे वैसे आप निश्चय कर ले अत पार्थिव परमाणु नाम एक जातीय पाक महिमना विजाति द्रव्यांतर अनुभव इसलिए पार्थिव परमाणुओं में एक जातीय जाती परमाणु है सभी पार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु है जो विभिन्न प्रकार के लड्डू होते हैं, विभिन्न प्रकार के मिठाइया बना लेते हैं सब का परमाणु क्या है पार्थिव परमाणु का परमाणु पार्थिव परमाणु है फिर भी सबका रंग अलग हो रहा है मिठाने की फर्क कर देते हैं लोग चीनी कम डाल दिया ज्यादा डाल दिया पार्थिव परमाणु सभी एक जाति सब पार्थिव परमाणु सभी में पार्थिवत्व सभी में समान होने पर भी पाक महिमा पाक की महिमा है ये कहीं कुछ कहीं कुछ दिखाई विजाति द्रव्यांतरा अनुभव विजातीय द्रव्यांतर के अनुभव नए नए लक्षण द्रव्यों का अनुभव कर रहे हैं एक ही पृथ्वी है अलग अलग बीज बोल दिया आपने वो बीज भी पृथ्वी है वो अलग नहीं है वो बीज भी पार्थिव परमाणु ही है पृथ्वी का ही कर्ण मसमूह है वो लेकिन जब कार्य बनाते हैं किसी से भिंडी निकल रहा है तो किसी में लौकी निकल रहा है किसी में कुछ नहीं निकल रहा बड़ा विलक्षण कार्य है सब पार्थिव परमाणु है ना भिंडी का बीज ही भी पार्थिव परमाणु से बना लौकी का बीज भी पार्थिव परमाणु से बना हुआ है भी लेकिन उनमें ईश्वरीय संकल्प से उत्पन्न जो संयोग विशेष था उसके मिला उसके कारण से उनमें जो उत्पन्न विलक्षण तेज संयोग ने ऐसे विलक्षण कार्यों को पैदा कर देता है एक दूसरे से गुण भी अलग हो जाता स्वभाव भी अलग हो जाता एक तो बेगुन हो गया गुण ही नहीं होता है बेगुण उसका नाम ही रख दिया गुण नहीं होता तो इस प्रकार से विलक्षणता पार्थिव परमाणु सभी अब सभी का शरीर भी देखो पार्थिव परमाणु से बना हुआ किसका शरीर कुछ खाता भी नहीं तो भी मोटा होते जाता है कुछ ना खाए तो भी मोटा होते जाए हाथी जैसे होते जाए और किसी शरीर में इतना खाया जा रहा है फिर भी दुबला पतला कुछ लगते ही नहीं शरीर में कुछ भी खाए है तो सब पार्थिव परमाणु सब वही दाल वही सब्जी वही रोटी परसा जा रहा है कोई अलग अलग तो बना के नहीं दिया इसके स्पेशल देसी घी डाल दिया उसको डाल, डाल, डाल खिलाया तो है नहीं एक जैसे बन रहा है एक जैसे खिलाया जा रहा है फिर कोई हड्डी हो जा रहा है कोई हाथी बने जा रहा है समझ में नहीं है कोई तो भैंस जैसे खाती के सोए जा रहा है और दूसरा जितना भी खाता है नींद नहीं आती बड़ा विचित्र है ये सब कहते पाक की महिमा से समझता ये जो अंदर गया ना वो अंदर एक विलक्षण पेश में भुक्त करना दे पहले कहा था ना औदरियम तेज माना है वो औदरिय तेज की विलक्षण था किसे पानी में डालो भी चबी हो जाएगा किसी घी डालो भी पानी हो जाएगा विचित्र था तो ये जो पाक की ही महिमा है और किसी चीज का महिमा यथा एक गाय और सांड को देंगे गाय को भी घास खिलाते हो है न अब गो भंगे गोभुक्तृणीना परमाणुशो तृणकमाशो विजादी तेजस्वरूपा चतुष्ठे नाशे तदन दुग्धे याद वर्तृश रूपगंधस्पर्शजनक तेजस्व योगय तदुतरम तो तैरेव ताशुर प्रसाद विशिष्ट परमाणु भी दुग्ध दुणुक आरभ्यदि क्रमेण महादुग आरंभ गौ ने क्या किया घास खा लिया तृणाली को खा लिया आप परमाणु पर्यत अंदर में पेट में भंग हो जाएगा तीनू पाकवाद है ना पहले तीनू पाकवाद को लेकर बोल रहे हैं परमाणु पर्यत क्या हो है अंदर में वो घास नष्ट चवा के खाद के अंदर गया हो पछाती इस तरीके से सब परमाणु अलग अलग अलग हो घास परमाणु अलग हो गया अब केवल पार्थिव के परमाणु रहेगा घास आरंभ परमाणु नहीं रहा अब वो परमाणु में क्या विलक्षण थे संयोग लग गया उसका पेट में ऐसा भगवान विलक्षण तेज बना रखा उसका पेट में तो उस विलक्षण के संयोग से उन परमाणुओं में दो दूध बनने लायक रूप्रसन्द स्पर्श उत्पन्न हो फिर अब वो परमाणुवंश से जुणुक बनेगा जुड़ुक चुष्णु चतुर्ष्णु पंचाणु होते हुए विशुद्ध दूध जो आप देख रहे हैं वो पैदा हो जाएगा, जाएगा। वैध गो भुक्त तृण आदि नाम आप परमाणुवंत भंगे परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाएगा अंदर में जाने के बाद जैसे आप जो खाना खा रहे हैं वो भी अंदर जाके परमाणु पर्यत नष्ट उपनिषदों में है ना तीन भागों में बढ़ जाता है स्थूल भाग है बेकार तो मल मूत्र के रूप में ना स्थूल पृथ्वी और जल निकल जाता है और जो स्थूल अनावश्यक तेज है वो भी गर्मी से हो जाएगा पसीना से निकल जाएगा वायु तो आप जानते हैं कभी ऊपर से कभी नीचे से निकल जाता है डकार आ गया तो ऊपर से निकला नहीं तापान वाले नीचे से और आकाश निकलने वाला है न बैठने वाला है न हो चलने पृथ्वी पृथ्वी तेज वायु का ही निकाल जो खाया हुआ चीज है, जो पार्थिव परमाणु है जलीय परमाणु है वायुवीय परमाणु है तैरस परमाणु है ये परमाणु तक नष्ट हो जाता है और उसमें जो स्थल हिस्सा है व्यर्थ वो बाहर आ जाएगा सूक्ष्मा और शुक्ष उत्तम क्ष मांस बद्र मांस खून आदि रुझरा बन जाता है और सूक्ष्म उत्तम हिस्सा आपके इंद्रियों का पोषण हो जाता है व्यवस्था दिया है वहां पर भीषद वही करे परमाणु परंत नष्ट हो गया अब फिर वहां से शुरू हो जाएगा दोबारा काम तृणारंभ परमाणु सौ विजादित्य से संयोगा तृण के आरंभ जो उनमें विजादि तेज का संयोग से क्या होता है पहले पूर्व रूपाली चतुष्ठ का नाश हो जाता है तदनतरम दुखधेय यादृश रूपाली को मरते दूध में जिस प्रकार का रूप रसगंध रस स्पर्श करता है तादृश रूप रसगंध स्पर्श उसी के अनुरूप रूप रसगंध स्पर्श चारों के चारों जनक जनकाहा तेज संयोगाह जायंत उसी परमाणु में अब ये नया तेज संयोग आ जाएगा जो कि दूध के अनुरूप रूप, रूप दो नाश किया परमाणु परमाणु में एक ऐसा घुसा जिससे भास के आरंभ रूप, रूप रस नष्ट किया फिर उन्हीं परमाणु में अभी दूसरा घुसता है और वो क्या करेगा दूध के आरंभ रूपन स्पर्श को शुरू करेगा जिस विलक्षण तेज संयोग ने घास के आरंभक रूप स्पर्श को नष्ट किया वो तेज संयोग दूध के आरंभक आरंभ रूपर्श को उत्पन्न नहीं कर पाता उसी परमाणु में पैदा हो जाता ये है यह मन इसलिए पड़ता है लेकिन नष्ट तो भैंस का भी तो शरीर में हो रहा है भैंसा का शरीर में भी हो रहा है सां के शरीर में भी घास नष्ट हो रहा है बकरे के भी शरीर में नष्ट हो रहा है परमाणु पर नाष्ट हो तो ही रहा है स्पर्श ने सोता होगा वह अंदर में यदि वही विलक्षण के संयोग जो नष्ट करता है वो भी दूध होता फिर तो सांडादी में भी दूध आरंभ होने लग जाएगा इसे कहते नहीं यह अलग मानना जिसे नाश किया वो दूध के रूप प्रदंश को आरंभ नहीं करेगा ये अलग विलक्षण के संयोग आकर के उसको आरंभ करता है यह जीवों का अदृष्ट यही जीवों का अदृष्ट कई बार होता है आप देखते हैं ऐसे बच्चे पैदा होते हैं मां का दूध एक बार भी नहीं थी एक बार भी नहीं कई बार मां का दूध ही सूख जाता है उल्टा भी होता है अब बच्चे सारा पीने को माँ का दूध ही उस जीव का दृष्ट है उस जीव का अपने पुण्य पाप की वजह से मां के स्तन में दूध होता नहीं उसी के जीव के कारण से पुण्य पाप की वजह से माग असर में पीनी रहेंगे दोनों तरह की चीजें व्यवहार में जैसे हम देखते हैं मनुष्यों में किसी प्रकार समझे किसी किसी गाय में दूध रहता है वही गाय बुढ़िया हो जाती तब क्या होगा तब भी घास खा रही है अब वो दुग्ध आर्मक विसन जैसे नहीं आता पेट में विचित्रता नहीं वही गाय जो पहले बीस बीस लीटर दूध क्या करते है ना निरिंद्रिया कठोर ऐसी काय हो जाती है जिसे कोई दम ही नहीं तो दूध घास आरंभ करेगी जितना भी घास खिला लो वहां वो भी लसन वो नहीं होता जिसे दूध आरंभ हो जाए इसे उनका कहना है रूप रसगंध विशिष्ट विशिष्ट द्वारा दुग्ध दुग्धारंभक दुग्धद्रणुकमा दुग्धद्रणुक आरंभद्रणुक से तथा तृणुकाद्रमेण महादुदारंभो चतसराणु और पंचाणु आदि महादुद पर्यंत वस्तु बन जाता है महा परिमाणु एवं दूध आरंभ गई परमाणु भी रेवा देते। इसी वो के के जो थे, जब आप जामन डाल के छोड़ देते हो वो दूध परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाएगा परमाणु पर्यंत नष्ट होने के पश्चात जिस विलक्षण थे सयो ने परमाणु पर्यत में विद्यमान नष्ट किया वह नष्ट करके निवृत हो जाता है फिर दही के आरंभ रूपस्पर्श के अनुकूल एक विलक्षण से परमाणुओं में हो जाएगा और वो वहां पर दही के अनुकूल रूपर्श उत्पन्न करेगा तत्पश्चात वेणु बनेगा त्रिषण क्रम से महा दही बन जामनाध्यारंभ गई रेव परमाणु नवनीत आदि दिख इसी पाक की महिमा से उसी दही से आप मक्खन निकालते हो मक्खन से घी बनाते हो घी से मालपोड़ा बना लेते हो सारा क्रम से बनते जाता है। सारे प्रक्रिया यही है पाक की महिमा से एक से एक से दूसरा दूसरा से तीसरा विलक्षण कार्यों को आप देखते हैं संख्या पर न्याय बोधनी नहीं है संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग इनमें कहीं भी नहीं है अभिभागम लक्ष्मी वहां जाकर के थोड़ा चले फिर तो देख लेंगे अन्य ग्यम दिव्यादि है उद्वी को इधर छिन्ह लगा दे सर्वत्र से फिर द्वी आ गया है द्वित्को सर्वत्र अन्यमेव एकत्वादि एकत्व द्वित्व त्रित् व्यवहार का कारणीभूता गुण विशेषा नाम संख्या है एको एकोद्याध्यात्मक तेतु असाधारण कारण संख्या व्यवहार हेतु करेंगे तो घटत्वादी में व्याप्ति तो हो जाएगा इसीलिए एकत्वादि विशेषण देना जरूरी है और कालाधिमति तो व्याप्ति वारण करने असाधारण कारण देना चंकु साधारण कारण है व्यवहार के प्रति असाधारण कारण शब्द देना पड़ेगा एकत्र असाधारण कारणम संख्या संख्या की अवधि होती है या नहीं इस आशंका पर दोष लोग दे रहे हैं देखिए एकम दश शतंच सहस्रमुतम तथा लक्ष्य चूत को अर्बुदरव निखर्व शंक पद्म सागर अंत्यम मध्यम परार्ध्यम चाह क्रम यहां जो लोक में हिंदी में वार होता है और यहां में बहुत फर्क पहले तो ठीक है देख एक दस सौ हजार दस हजार अतम लक्ष्म मने एक लाख न्यूनतम दस लाख कोटी मने करोड़ दस करोड़ को अर्बुद कर दिया अरब लेकिन आप सौ करोड़ को अरब बोलते हिंदी में हिंदी में सौ करोड़ का नाम अरब होता है लेकिन दस करोड़ को अर्बुदम एवच अर्बुदम को दिया दस गुना दस गुणा बढ़ाना है आपने कोटि के बाद अर्बुदम आया इसका मतलब क्या है दस करोड़ सौ करोड़ का नाम इन्होंने बदल दिया वृंदम सौ करोड़ का नाम वृंदम खरब दस वृंद का नाम एक खरब सौ वृंद का नाम एक निखर दस निखर को संघ कहेंगे सौ निखरों का नाम एक पद्म तेरा शून्य शुन, शून्य बढ़ाते जाते तो पता लगेगा चौदह शून्य लगता है सागरह में है ना? नीचे शून्य बढ़ाते जाना है एक फिर दस फिर सौ शून्य बढ़ाएंगे ना फिर हजार फिर दस हजार फिर एक लाख दस लाख करते जाओगे आप अभी जो सागर आया है वहां चौदह शून्य होगा फोर्टीन जीरो सबसे बड़ा संख्या हमारे यहां वही है दशवृद्ध्या इसके अलावा व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते जो संख्यावाचक शब्द है अन्तिम, मध्यम पराभ ये तीन और विक्षण संख्याओं होती जिसमें ये दशवृद्धि नहीं है दशो वृद्धि पर के संख्या वाचक नहीं अंत्य सौ लोग खड़े हैं अंत्य वाले को बुला के लाओ सौ को बुला के लाओ को अंत्य वाले कहो वो अंत्य कहीं भी कट सकता है छह मैं तो छठा का नंत्य हो जाएगा या नहीं इसीलिए का कोई पक्का संख्या नहीं इसे दस गुणा वृद्धि में इसको नहीं लेना है पृथक संख्या का व्यवहार होता है अंत्यक्रम मध्यतम परार्धम मैंने अनंतम था परार्धम करते अनंत इसलिए परार्थ पर्यंता एकत्वादी परार्थ पर्यंता कहा था परार्ध तक एकत्व जो संख्या है ये नित्य भी होता है और अनित्य भी होता जैसे परमाणु एक परमाणु में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य आकाश है काल है दिग है ऐसे नित्य पदार्थ है इनमें रहने वाले एकत्व संज्ञा भी नित्य लेकिन अब एक कलम ले लिया और इसमें एकत्व संज्ञा बोलोगे तो ये एकत्व संज्ञा अनित्य हो जाएगा दूसरा कलम लगे खड़ा कर दो तो एकत्र अब आ गया दोनों इसलिए कहते एकत्व जो है नित्यम और अनित्यम दोनों प्रकार का मिलेगा नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम अनित्य करेगा लेकिन दिवाधिकम तो जो होते हैं वो सर्वत्र अनित्यमेव एवं सदा ही अनित सापेक्ष है ना अपेक्षा प्रति चिन्ह जो संख्या है वो अपेक्षा प्रति अगर कितने लोग हैं इस प्रश्न का जवाब आप अनेक प्रकार से देख सकते आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के बारह है।, है या नहीं आप तो ये भी बोल सकते हैं नहीं नहीं जी बारह नहीं है छह तो सफेद वस्त्र वाले ब्रह्मचारी चार लाल वस्त्र वाले फिर दो ग्रस्ती। अब ऐसे बना बताना तो है तो बता रहे तो ये करता है इसको आगे आएगा दिक्कत का निर्णय में लिया है जाति विशेष मानेंगे त्रित्व जाति विशेष मानते क्योंकि यही द्वित संख्या का ज्ञान जिसको सही ढंग से हो जाए कैसा उत्पन्न होता है कैसे नष्ट होता है ये भी समझ में आ जाता है वाकई में समझ में आ जाता है ये तो है गलत किसी को पता नहीं द्वितीय संज्ञा कैसे पैदल होता है द्वित संज्ञा पैदा होना बहुत कठिन काम इसके लिए न्याय और वैश्विक सिग्दर्शन वालों को ज्ञान को जित्ताय के के उत्पत्ति चार मानना अन्यथा तो तीन होता है, होता है। तो होता है है। है। ज्ञान जो तक ऐसा तीन क्षण मानोगे तो द्वित ज्ञान होगा यानी दुनिया में किसी को जो बौद्ध हो गया न्याय कहाँ आ गया तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है देखिए कैसे क्यों ऐसा आप पहले अयम एक, एक, एक, एक में देखा दो वस्तु था फिर दूसरे में भी आपने अयम एक देखा ठीक अब उसके बाद उभ मिलवा एक ज्ञान हुआ ठीक अब ये एक ज्ञान हुआ दो तीन हो गया अभिजीत उत्पन्न हुआ नहीं है ये दोनों मिलकर पहला क्षण में अयम एकक ज्ञान हुआ दूसरा क्षण में अयम एक दूसरा ज्ञान हो गया दूसरे में ठीक फिर तीसरे क्षण में दोनों को मिलाकर बुद्धि में चलाएगा ना वो तब तक क्या होगा पहला वाला खत्म हो गया अद्वित ज्ञान कैसा पैदा होगा और आए नहीं आया मेरे पहला वाला खत्म कत्म यहां आत्यात को क्या कहना पड़ेगा जब तक उत्पन्न नहीं होता जाति का कारण है तब तक ये जिंदा रहेगा मानना पड़ेगा ये तीसरे क्षण नष्ट नहीं होगा ये चौथा क्षण नष्ट इसको उत्पन्न करने के बारे बाद इसीलिए द्वित्व संख्या उत्पत्ति के प्रति प्रथम ज्ञान को क्षण अवस्था मानते स्थाई मानना पड़े अन्य सर्वत्र क्या होता है क्षण स्थाई है नष्ट होता है बाद सब लेकिन द्वितीय संख्या के ज्ञान के विषय में पहला जो ज्ञान वायु ने कहा उसको द्वित उत्पत्ति पर्यंत स्थिति माननी पड़ेगी इसी एक दो तीन क्षण मानेंगे तब चौथे क्षण में इसको पहला करके नष्ट होता मानोगे तभी द्वित्व का ज्ञान आपको हो पाएगा नहीं तो द्वितों में ज्ञान ही किसको पैदा नहीं हो सकता और आप लोग मरना है बचपन से ज्ञान हो गया है तो ये मोक्ष नहीं हुआ अब वैसे शिक्षा है चित्त का समय ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा कि ज्ञान की स्थिति लहर जैसा होता है ना मन की वृत्ति ज्ञान जो होता है अयम एक का पैदा हुआ फिर उसका स्थिति जब हो रहा था तब दूसरा अयम एक का पैदा हुआ फिर दोनों मिल करके दो होना है उसी दोनों मिलना है मिला करके एक दृष्टि कर रहे हैं यहां इतने में पहला वाला नष्ट भी हो जाता है ज्ञान ही पैदा नहीं होगा इसे जब तक तत्व नाम का चिश्व पैदा नहीं होता तब तक इस अयम ए पहला ज्ञान की स्थिति माननी ही पड़ेगी इसीलिए यह एक है संज्ञा ज्ञान में ही प्रथम ज्ञान को तीन क्षण अवस्थाई मानते हैं बाकी सब जगह द्वीप क्षण अवस्थाई दो ही में। में है। जैसे अहंगठ अज्ञान हुआ प्रथम क्षण में दूसरे में जिस स्थिति है तीसरे क्षण में घट ज्ञान समाप्त जरूरत नहीं वृत्ति आगे दूसरे क्षण में संस्कार डाल लेता है तो आंसर जाता है तो ये विलक्षणता है द्वित्व के ज्ञान के प्रति तो इसलिए मैंने कहा कि जो द्वित्वालय सर्वत्र भले अनित्य है निष्पत्ति उत्पत्ति कृत विशेषता को ध्यान देना ही चाहिए परिमाण से किम लक्षण के चत्य भेदाहा परिमाण का क्या लक्षण है और उसके कितने प्रकार के भेद है मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम या है परिमाणम बनाओ उसको है ना गलत छपा है परिमाणम होना चाहिए परिणाम छपा मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम मान मने लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा है नहीं भारीपन ये सारा चीज आ जाता सभी प्रकार के नाप सभी प्रकार के नाप का व्यवहार किया असाधारण कारण का नाम परिमाण है कहा रहता है नवद्रव्य वृत्ति ये भी नवद्रव्य में रहता आकाशे है आकाशीय परिमाण है विभु है सर्व्यापक व्यापक परिमाण उसमें है, काल में दिशा में विभुत्व है ना व्यापक वो भी परिमाण है तुर्विधम अणु महदीर्घ हसवन चेती और विकार प्रकार अणु परिमाण महत् परिमाण दीर्घ परिमाण हसव में और जोड़ेंगे पर मध्य सब जोड़ के उसकी और प्रभेद पहला कर सकते हैं परमाणु परम परमाणु हो गया मध्याणु मध्यमाणु नी जिस परमहत मध्यमहत इसलिए परमहस मध्यमहस परम दीर्घ मध्यम दीर्घ इस तरह से आप सभी में जोड़ के समझ सकते पट्टिका में दिया हुआ है सारा कहा क्या आता है वो भी देख लेंगे इसमें भी तथा विरलाटिका में देखिए नित्य नित्य ये विधमो प्रकार रस्व है ये भी नित्य और नित्य दोनों प्रकार के होते जो परम महत है आकाश में जो रहता है काल में जो रहता है दिशा में जो रहता है जो परम महत्व परिमाण है वो तो कभी नष्ट होता नहीं और परमाणु का जो अपना अणु परिमाण है वो कभी नष्ट नहीं होता नित्य भी होते हैं और अनित्य में अनित्य भी होते हैं नित्यगतम नित्यम अनित्य अनित्यम तथा अनित्य जो होते हैं दो प्रकार का संख्या जन्यम परिमाण जनविधम एक संख्या जन्य परिमाण जैसे चावल आप ढालते जाओगे जितना जिन सके डाल सकते हैं, सकते हैं इतना चावल उसे अलग होता है दाल वगैरा जो और दूध के लिए जोड़े थोड़े जा रहे हैं तेल वगैरा दाना नहीं है धारा है वो इसलिए कहीं संख्या जन्य मानना पड़ेगा कहीं परिमाण जन्य मानना पड़ेगा कहीं प्रचय जन्य भी मानना पड़ेगा जिसे रुई है रुई में क्या करो करोग फैला दिया तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा एक किलो रुई इतना बड़ा होगा अगर दबा दो तो वही एक किलो रुई इतने में आ जाएगा उसको प्रचयजन्य जन्य हैं महत परिमाण को प्राप्त हो गया रुई था उतना ही एक कि ही किलो वजन तो बड़ा नहीं लेकिन उसको हमने फैला दिया तो रुई जो इतना लंबा छोड़ा दिख रहा है महत परिमाण को प्राप्त हो गया दबा दो तो एक मनुपरिमाण जैसे हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं प्रचेजन्य परिमाण संख्या संख्याजन्य परिमाण परिमाण परिमाणुजन्य परिमाण और प्रचेजन्य परिमाण आद्यम परमाणु द्वित जन्यम दुणुके पहला वाला इसमें जैसे दुणुक में संख्यागृत जन्य है ना दुणुक क्या है दो परमाणु मिला दो परमाणु मिल गया इसका नाम दुणुक है गणु का मतलब क्या दो, दौ अण गौ अणु अस्मिन दो अणु जिस एक में आ गया अरे संख्या से कत्व में आ गए ना दो परमाणु के परमाणु संख्या को मिलाकर के एक गणुक ने बना लिया गौ णुअस्म यानि गणुकम इसी और त्र श्रेणु में भी तृप्त संख्या संख्या जनित परिमाण है वहां पर क्या हो रहा है त्र में तीन गणुक ले लिया आपने तीन गणुक ले लिया आपने है ना तीनों गणुक मिलकर के एक हो गया त्र इति, अस्तीणुका तीन है जिसमें उसको हम क्या कहेंगे तृप्त संख्या जनजे त्रेणु द्वितीय अब परिवार जन का स्थान क्या है घड़ा है बड़े बड़े घड़ा बनते थे ना पहले वो क्या करते दो छोटा टुकड़ा बनाएंगे फिर एक कपाल बनाएंगे छोटा उसको कपाल कहेंगे ऐसे दो तीन भाग बना लेंगे फिर वो पहले वाले को रखेगा दूसरे को रख थोड़ा सा गीला में मिलाकर उसको जोड़ देता है फिर ऊपर वाले को उनको जोड़ देगा सुराई वगैरह तो ऐसे बनाते हैं दो हिस्से में होता है वो जोड़ दिया जाता है और ऊपर का मुंह को अलग जोड़ देते हैं सब अलग अलग जोड़ते हैं वहां अलग अलग टुकड़ों में बना फिर उनको जोड़ दिया उसको तो कहते हैं उन टुकड़ों के परिमाण के अधीन है वो तो घट के परिमाण या नहीं कपड़ों को भी टुकड़ो में काट देता है टेलर और जैसे साइज काटा उसी हिसाब से तो शर्ट बनेगा आपका यानी तो उन टुकड़ों के परिमाण के अधीन उस आपके जब बना हुआ कमीच का नाप कई बार गलत काट देते हैं तो इधर टाइट हो रहा है कि इधर टाइट हो रहा है आदमी परेशान होता है कि नहीं होता है। वो गलत काट जाकर तीसरे कहते हैं वो परिमाण जन्य ऐसे स्थलों में समझना परिमाण तृतीय तू, तु तूलावयजन्यम तूले तीसरा कौन है तूल का अवय होता है तूल में रू में ये पृथक्त सिक्किम लक्षणम यह पदकृति में भी जाना है तो देख लो उसमें जो बोल रहा है ना चतुर्विदम अपनी पर मध्य वेदेन द्विविधम बुला चतुर्विधम और मध्य वेदेन तरह परम अणु रस्वत्व देखो अणु और रस के रस्व दोनों से परम जोड़ दिया परम परमाणु है परम रस्व है ऐसा कौन है परमाणुओं में और मन का परिमाण मन का साइज़ कितना है परम अणु है परम अनु और परम रस्व है परम अणु और परम रस परिमाण किसका मन का परिमाण और परमाणुओं का परिमाण भी परमाणुओं का परिमाण एक नया नाम भी रख दिया इसमें पारिमांडल्य परिमाणु नाम है उसका पारिमांडल्य परिमाण पारिमांडल्य का मतलब इतना ही है परमाणु और परमहस्व परमाणु और परमहस्व परम का नामी पारिमांडल्य परिमाण ये परिमाण कहा रहता है परमाणुओं में और मन में मध्यम अणु रस्वत्व णुकी मध्यम अणु और मध्यम रस्व तो कहां रहता है एक दुणु का परिमाण एक दुणुक के अंदर यह जो दुणुक है इस दुणुक में क्या रहता है मध्यम अणु और मध्यम रस्व एक दुणु का परिमाण परम महत्व दीर्घत्व और परम महत्व और परम दीर्घ ये कहा उपाय आकाशाली व्यापक पदार्थ, परम महत्व और परम दीर्घ ये कहां है आकाश आदि विभू पदार्थों विभू पदार्थों में रहेगा गगनादो और मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घ ये घटा दी सारा संसार में संसार सांसारिक पदार्थों घटाधिकारी ऐसे घटाधिकार्य घर एतन मौक्तिकाद एतन मौक्तिक मणुति व्यवहार से अवकृष्ट महत्व आश्रयवाद गौण बोध्यम अब उससे ये छोटा इससे वो बड़ा ऐसा जो व्यवहार होता है वो व्यवहार सब गौण व्यवहार है उनके लिए अलग नाम दे करके व्यवहार कर करने की कोई जरूरत नहीं है परिमाणों का एक प्रभेदना दो, कर दो ऐसा कोई जरूरत नहीं है निकृष्ट दीर्घाद गौणतम वहां भी गौण व्यवहार ही समझ लें आप केतना व्यजनम रस्म कितना बड़ा पंखा उससे छोटा पंखा छोटा है उस पंखे की अपेक्षा से यह पंखा छोटा है ऐसा जो व्यवहार जो होते है वह निकृष्टृत गौणत्व कहीं उत्कृष्ट रहेगा कहीं कैसा रहेगा गौण्वी गौर दूसरे से आपने पंखे नहीं देखे पहले जमाने में जो होते थे बड़े बड़े पंखे देखा है ना एक आदमी लेके चलना मुश्किल होता इतना बड़ा होता है और पहले जमाने ऊपर टांग देते थे वो जो रोशनदान होता था ना वहां और रोशनदान से रस्सी नीचे उधर बाहर जाता था वरान्डे में जो नौकर लोग होते थे वो रस्सी को करते थे वो अंदर हवा लगता था अंदर हवा चलता था और अंदर सेठ जो मत बैठे हुए ऐसे पंखे होते थे और हमारे यहाँ एक और लसन धाम ने देखा उसी तरह से थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा छोटा नहीं थोड़ा छोटा शादियों में होता है हमारे वहां जो ब्राह्मणों में शादी होता है जो लड़की जो कन्यादान दे रहा है उसकी जो पिताजी का ड्यूटी होता है जिनको धारा बोलते शादी का जो पिता होगा सब आईवे को पंगत में लगाना पड़ता है हवा और नहीं लगाया तो कहेंगे तो बेकार आदमी हमारा स्वागत ही नहीं कहते जितना बढ़िया खिलाओ उसको कुछ भी करो यदि ससुर वाले ने अपराध पंखा नहीं चलाया कहेंगे तो बेकार लोग संस्कार है नहीं ये शुद्ध है ब्राह्मण नहीं ऐसा बोल वहां के ब्राह्मण परिपाटी बड़ा पंखा चाहिए शो है। अब कुछ ना वो कहां है। तो हो बुद्धा कहा चलाएगा तो कन्यागा मेरे बुद्धा हो कहा चला पाएगा वो इन लेकर घूमता है केवल यूं करते ही चलता हवा तो चलती ही नहीं होती इतना भारी होता है वीन के तरों से भी तो बड़ा है बहुत ये तो कुछ रहे उसके सामने ये तो सापेक्ष व्यवहारों के लिए मुख्य गौण भेद कर सकते हो आप इसमें वहां अलग अलग परिमाणों का नामकरण करना उचित नहीं है पृथक्व से किम लक्षण पृथक का क्या लक्षण है पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकम सर्वद्रव्य वृत्ति पृथक ये तर्श व्यवहार का असाधारण कारणभूता गुण विशेष का नाम पृथक्व पृथक ये दोनों अलग अलग है इस प्रकार का जो विभाग हुआ उस व्यवहार के प्रत्याशन कारणभूत गुण का नाम पृथक पृथक और विभाग दो तो अलग अलग चीज हैं। पृथक जो है स्वाभाविक है और विभाग संयोग का नाश नाशपुरक हुआ पहले सही था संयोग हुआ संयोग के नष्ट होने के बाद जो अलग हो रहा हो वह विभाग मानेंगे और स्वतः ही अलग अलग जो रहते हैं तो ये पृथक का अलग गुण है ये भाग्य का अलग गुण माना गया विचार आएगा उसको सर्वद्रव्यवृत्ति सभी द्रव्यों में पृथक नाम का गुण रहता है संयुक्त तो व्यवहार हे तो हो संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति है ये सब दिष्ट है इनको क्या कहते हैं दिष्ट दो दो में रहने वाले कि पृथक एक भी नहीं रह सकता ये दो अलग अलग है ये मऊ पृथक् तो इन दोनों का विषय पृथक जो रहता है वो दोनों पे है इनको कहते हैं दृष्ट गुण क्या कहा जाता है दो में रहने वाले दिष्ट गुण आपके परिमाण जिति है संख्या है परिमाण जितने भी है गुण का अधिका परिमाण ये सारा दो परमाणु में है ना अनेकों में विद्यमान रहने वाले वस्तु पृथक्त भी अनेक में रहता एक में हो नहीं सकता है संयोग एक में कहीं संयोग होगा क्या मऊ संयुक्त ये व्यवहार होगा ना ये मऊ संयुक्त एक श्यवहार के प्रति जो असाधन कारण है उसका नाम संयोग है इसलिए ये भी दुष्ट गुण है दो में रहने वाले गुण सर्वद्रव्य वृत्ति ये भी सभी द्रव्यो में रहता है लेकिन इनमें भी, भी अंतर थोड़ा समझ होते हुए कुछ तो व्यापी वृद्धि होते हैं कुछ अव्यापी वृत्ति होते हैं जब संयोग है अब यो है अब यहां जहां छू रहा है दो अंगुलिया वहीं पर संयोग है ना इधर का है नीचे ऊपर कहीं नहीं है संयोग इसे संयोग को हम क्या कहते हैं अव्यापी होते साइड में संयोग नहीं है ऊपर में संयोग नहीं है इधर में संयोग नहीं है जहां छू रहे हैं दो अंगुलिया वहीं पर सहयोग होगा अन्य तरह हो नहीं जैसे बोर्ड और लेखनी का सहयोग होता है अब जहां छू रहे हैं वहीं पर सहयोग है बाकी लेखनी में बोर्ड का सहयोग नहीं इनको अव्यापी वृत्ति लेकिन पृथक तो ऐसा नहीं आप दो अलग अलग मऊ पृथक व्यवहार किया और पृथक कि तो कारो गए दोनों में पूरे में पृथक अव्याप्य तो वृत्ति दिष्ट कहा जाता होता वो दो संख्या ये कहा रहेगा ये नहीं दो है एक दो युग मिला दिया तो संयोग संख्या के संयोग अव्यापी वृत्ति है संख्या वृत्ति नहीं है ये पूरे अंगुलियों में दुष्ट, रह, दुष्ट रहे द्वित्व रहेगा दो अंगुली कहूंगा तो द्वित्व जो है दोनों अंगुलियों में पूरा रहेगा आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे में रहेगा ऐसे द्वित संख्या पृथक और जो महत् ये सब कैसे है दुष्ट होते हुए भी व्याप्य वृत्ति इन संयोग संयोग संयोग और और विभाग नहीं है होते हुए और भी देश था उसी भी हुआ है। का भी भी भी भी नाश क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा हनुमान खंड में इसलिए बोल रहा हूं बाप पूछूंगा तो आ करके आकाशवृत्ति नहीं देखनेगा योग क्या होता है अव्याप्री होता है कपयोग आया है ना कपयोग आता है पूर्व पक्ष व्याप्ति में अव्यापी वृत्ति वहीं लोग समझाते हैं हम पहले समझा देते हैं ताकि वहां सुविधा हो जाएगा तो संयोग विभाग इसलिए क्या है विष्ट होते हुए अव्यापी वृत्ति ठीक संयोग नाशको गुणो विभाग विभाग से किम लक्षण संयोगनाशको गुणो विभाग संयोग का नाश किया जाता है जिससे ऐसे गुण विशेषता नाम विभाग संयोगनाशकत्विट गुणत्व विभाग से लक्षण विभाग का लक्षण न्यायबोधनी में संयोगनाशकत्व विशिष्ट गुणत्व विभाग से लक्षण विशेषण मातृपादा ने क्रियाया अपनी संयोगनाशक विशेषण मात्र ले लो नहीं नाशको गुणा, गुण इतना विशेष है, ना? है और तो विशेश। उसमें विशेषण मात्र लो अर्था संयोगनाशकत्व इतने भी लक्षण करूंगा तो कर्म में अतिव्याप्त क्रिया में फिर क्रिया के बिना संयोगनाश नहीं कर सकते आपका संयोग हो रखा है पृथ्वी से आपको क्रिया करनी पड़ेगी उठना रूपी क्रिया के भी ना आपका पृथ्वी का संयोग नाशन हो सकता उठना पड़ेगा ना उठोगे तब तो संबंध टूटेगा नहीं इसे क्रिया भी क्या है संयोगनाश उसमें अतिव्याप्ति होगा तप्र अतिव्याप्ति तदवारणा गुण ती विशेष उपादान विशेष का उपादान ग्रहण कर